श्री शारदा देवी के दिव्य लीला विवाह और प्रारंभिक वर्ष श्री शारदा देवी बचपन में दो बार कामार पुकुर आई बाद में उन्होंने कहा जब मैं तेरह वर्ष की थी मैं कामार पुकुर गई थी ठाकुर समय दक्षिणेश्वर में थे मैं वहां एक माह तक रुकी और फिर जयराम बाटी वापस आ गई पांच छह महीने बाद मैं काँमार पुकुर वापस लौटी और जेठ रामेश्वर जेठानी साकंभरी और अन्य लोगों के साथ डेढ़ महीने रही माता चंद्रमढ़ी तब श्री राम कृष्ण के साथ दक्षिणेश्वर में रहती थी मैं सोचती थी कि मैं नई बहू हूँ मैं हलदार पुकुर कैसे जाऊँगी और अकेले स्नान कैसे करूँगी एक दिन मैं पीछे के दरवाजे से घर के बाहर आई मैं चिंतित थी इतने में कहीं से आठ बालिकाएँ आ गईं हिंदू पुराणों के अनुसार विश्व ब्रह्मांड की माता जगदम्बा की आठ कन्या परिचारिकाएं हैं जो ही मैं तालाब की ओर चली चार बालिकाएं मेरे आगे और चार मेरे पीछे चलने लगी। इस प्रकार मैं उनकी सुरक्षा में तालाब पहुंची और हम सब लोग साथ में नहाए उसके बाद उन लोगों ने मुझे घर तक छोड़ा जब तक मैं कमार पुकुर में थी प्रतिदिन इस प्रकार घटित होता रहा मैं आश्चर्य करती थी कि ये बालिकाएं कौन हैं पर मैं जान न सकी मां शारदा के साथ कामान कामार पुकुर आने के पश्चात श्री रामकृष्ण लगभग साढ़े छह चार वर्ष कलकत्ता वापस नहीं आए इस बीच वे तंत्र वात्ल्य भाव मधुर भाव वेदांत और इस्लाम आदि विभिन्न साधनाओं में निमग्न हो गए इन कठोर आध्यात्मिक साधनाओं के फल फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य टूट गया और वे पेचिश से ग्रस्त हो गए वर्ष अठारह में शरीर को स्वस्थ करने के लिए श्री रामकृष्ण हृदय और तांत्रिक गुरु भैरवी ब्राह्मणी के साथ कामार पुकुर लौट आए मां शारदा को कांवार पुकुर आने के लिए परिवार की ओर से संदेश भेजा गया उस समय वे चौदह वर्ष की थी स्वामी शारदानंद मां शारदा की यात्रा और रामकृष्ण देव के मार्गदर्शन में उनके आध्यात्मिक प्रशिक्षण के बारे में लिखते हैं कामाल पुकुर प्रवास के इस अवधि में ठाकुर ने अपने कर्तव्य का आग्रह आग्रहपूर्वक निर्वहन किया यद्यपि वे प्रारंभ में अपनी पत्नी के कामाल पुकुर आगमन को लेकर सामान्य थे जब माँ शारदा उनकी सेवा करने के लिए आई तब ठाकुर ने उन्हें उनके कल्याण के लिए शिक्षित और प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया यह जानते हुए कि श्रीराम रामकृष्ण विवाहित थे उनके सन्यास गुरु तोतापुरी ने एक बार कहा था इससे क्या ही अंतर पड़ता है अपनी पत्नी के निकट रहने पर भी जिसका त्याग वैराग्य विवेक आत्मचेतन सदैव अक्षुण बनी रहे वही ठीक ठीक ब्रह्म में प्रतिष्ठित हुआ है जो स्त्री और पुरुष को सदैव संभव से आत्मा के रूप में देखता है और जिसके अनुरूप व्यवहार करता है उसे ही वास्तविक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है स्त्री पुरुष के बीच भेद रखने वाला व्यक्ति अच्छा साधक हो सकता है किंतु ब्रह्म ज्ञान से बहुत दूर है गुरु के इस बात का स्मरण करते हुए ठाकुर ने अपने दीर्घ साधना के द्वारा प्राप्त आत्मज्ञान की परीक्षा प्रारंभ की और अपनी पत्नी को उनकी आत्मोन्नति के लिए प्रशिक्षित किया ठाकुर जिस कार्य को अपना कर्तव्य मानते थे उसकी उपेक्षा नहीं करते थे अथवा उसे संपूर्ण नहीं छोड़ते थे वर्तमान परिस्थिति में भी वही बात लागू हुई ठाकुर अपनी किशोरी पत्नी को प्रशिक्षित करने के लिए पूरी तरह जुट गए जो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों बातों के लिए उन पर पूर्ण रूप से आश्रित थी उन्होंने मां शारदा को सिखाया कि किस प्रकार ईश्वर गुरु और अतिथि की सेवा करनी चाहिए घर के कार्यों को कैसे कुशलता पूर्वक पूरा करना चाहिए पैसे को सावधानी पूर्वक कैसे खर्च करना चाहिए और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात किस प्रकार पूर्ण रूप से ईश्वर शरणागति और देशकाल परिस्थिति को देखकर लोक व्यवहार में कुशलता प्राप्त करनी चाहिए हमने अन्यत्र इस बात का उल्लेख किया है ठाकुर ने अखंड पवित्रता से परिपूर्ण आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत कर मां शारदा को जो शिक्षा प्रदान की उसका परिणाम अत्यंत दुर्गमी था यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि मां शारदा ठाकुर के कामगंधहीन पवित्र प्रेम से पूर्णतः संतुष्ट थी उन्होंने जीवन पर्यंत ठाकुर की साक्षात इष्ट के रूप में पूजा की और अपने जीवन को उनके आदर्शों के अनुरूप गढ़ा ठाकुर अपने जन्म स्थान और वहाँ के सरल ग्रामवासियों को बहुत प्यार करते थे श्री माँ शारदा कामाल पुकुर में ठाकुर के आनंद से परिपूर्ण व्यवहार का स्मरण करती थी ठाकुर पेट के रोग से ग्रस्त थे तब मैं छोटा छोटी थी प्रातःकाल मुझे उठाकर कहते थे आज मैं अमुक चीज़ खाऊँगा इसी को पकाना मेरी जेठानी अर्थात लक्ष्मी की माँ और मैं मिलकर वही पकाती थी एक दिन छाक की सामग्री पचफोड़न पर घर में नहीं था थी मेरी जेठानी ने बिना छोंक का खाना बनाने के लिए कहा ठाकुर ने यह बात सुन ली और कहा यह कैसे हो सकता है घर में यदि चौक नहीं है तो गांव के दुकान से एक पैसे का मंगवा लो सही मसाला डालने बिना भोजन बनाना उचित नहीं है पांच मसालों का सम्मिश्रण मेथी दाना कलौजी जीरा राई और सौंप मैं दक्षिणेश्वर मंदिर की खीर और स्वादिष्ट व्यंजन छोड़कर केवल यहां पचफोड़न के बघार से बनी बैगन की सब्जी का आनंद लेने आया हूँ और तुम मुझे उससे भी वंचित करना चाहती हो या नहीं हो सकता एक दिन उन्होंने मुझसे कहा मसूर का झोल बनाओ पांच प्रकार की दालें मिलाकर उसमें ऐसी बरखा लगाओ जिससे आवाज़ निकलती हो एक प्रकार के मसाले बनाने का प्रसंग संकेत है तेज मसाले और लाल मिर्च की कड़ाही के गर्म तेल में डाल देते हैं फिर झोल या खिचड़ी को उसमें डाल देते हैं इससे तेज गंध आती है और इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है फिर रामकृष्ण को ऐसा मसाला पसंद था एक दिन सुबह उठकर उन्होंने कहा मैं पालक की सब्जी खाऊंगा। इसे मेरे लिए बनाओ मेरी जेठानी ने और मैंने उस पालक को इकट्ठा कर उनके लिए साग बनाया एक बार कुछ दिन के पश्चात बेकाउे अरे मुझे क्या हो गया है सुबह उठते ही मैं केवल खाने की बात करता हूँ राम राम अब मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है तुम जो भी बनाकर दोगे वही खाऊंगा इस प्रकार श्री राम कृष्ण का मन शरीर से हट गया और वे खाने की चिंता नहीं करते थे सामान्य व्यक्ति संतानोत्पत्ति की इच्छा को पूर्ण करने गार्हस्थ धर्म का पालन करने जीवन के सुख दुख को भाटने वाले साथी के संग परिवार के उत्तरदायित्व को पूर्ण करने हेतु विवाह करते हैं गृहस्थ जीवन समाज का आधार है महानिर्माण तंत्र कहता है गृहस्थों को अपना जीवन ब्रह्म से जोड़ना चाहिए और उसकी अनुभूति करने का प्रयत्न करना चाहिए उन्हें अपने कर्मों का फल ब्रह्म को अर्पित करना चाहिए श्री रामकृष्ण और माँ शारदा के आध्यात्मिक विवाह का चिंतन हमें इस बात का उपदेश देता है माँ शारदा पुरानी बातें स्मरण करके कहती थी एक दिन ठाकुर भोजन कर रहे थे और उन्होंने थोड़ा सा नमक मांगा मैंने कहा घर में नमक नहीं है ठाकुर ठाकुर थोड़े खिन्न हुए और बोले तुम्हारा मतलब क्या है नमक नहीं है कभी भी नहीं शब्द का उपयोग मत करना सदैव सकारात्मक रहो और बृहस्थी के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह करो मेरी माँ जब कांमार आई तब ठाकुर ने अत्यंत प्रेम और आदर के साथ उनका स्वागत किया और उनको अपने लिए थोड़ी आचार बनाने का अनुरोध किया मैं जब कांवरपुकुर में निवास करती थी रामलाल के पिताजी मुझे अपने भाई अथवा रामकृष्ण के कमरे में सोने के लिए कहते। इस बात पर ठाकुर मुस्कुराते थे उस समय हम लोग एक ही बिस्तर पर सोते थे और ठाकुर मुझे रात भर कथा कहानियाँ सुनाते थे वे मुझे किस प्रकार गृहस्थी संभालना और लोगों के लिए किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए इसकी शिक्षा देते थे व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर ही हमारे सबसे निकट है वही परम सत्य है श्री रामकृष्ण भैरवी ब्राह्मणी को भी जगदम्बा मां कहकर संबोधित करते थे अतः माँ शारदा उनको सास के समान मानती थी ब्राह्मणी गरम स्वभाव की थी और मां शारदा उनसे डरती थी मां शारदा बाद में बताती थी उन्हें मिर्च बहुत भाती थी और वे अपना खाना स्वयं बनाती थी जो बहुत तीखा होता था वे अपना खाना मुझे भी देती थी मैं खा लेती और हमेशा चुपचाप अपने आंसू पोछ लेती थी जब भैरवी ब्राह्मणी पूछती यह कैसा बना है मैं डरते हुए उत्तर देती बहुत अच्छा है मेरी जेठानी कहती ओ यह बहुत तीखा है भोजन की आलोचना पर ब्राह्मणी क्र क्रुद्ध हो जाती और आश्चर्यपूर्वक कहती मेरी बेटी ने कहा है कि यह स्वादिष्ट है तुम्हें कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता अब मैं जो भी पकाऊंगी तुम्हें नहीं दूंगी ठाकुर महाशारदा के प्रति पूर्वक व्यवहार करते थे इस कारण ब्राह्मणी महाशारदा से अत्यधिक ईर्ष्या करने लगी उसी समय गाँव के जातिगत नियमों को लेकर ब्राह्मणी का हृदय से भी मतभेद हो गया था उन्हें अपनी गलतियों का ज्ञान होने पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने ठाकुर से क्षमा याचना की एक दिन भैरवी ब्राह्मणी किसी को बिना बताए वाराणसी चली गई श्री रामकृष्ण बड़े विनोदी और हास प्रयास से परिपूर्ण थे माँ एक घटना का वर्णन किया कामार में लक्ष्मी की माँ और मैं खाना पकाती थे एक दिन ठाकुर और हृदय भोजन कर रहे थे लक्ष्मी की माँ ने जो चीज़ पकाई थी उसे खाकर ठाकुर ने कहा अरे हृदय इसे जिसने पकाया है वह रामदास वैद्य है उन्होंने फिर जो मैंने पकाया था उसे खाया और फिर बोले यह श्रीनाथ सेन ने बनाया है गवई वैद्य हृदय ने कहा ठीक है लेकिन गवई वैद्य को तुम हर समय पा सकते हो यहाँ तक कि अपने पैर दबाने के लिए भी बस बुलाने की देर है रामदास वैद्य महंगा वैद्य है परंतु वह हमेशा उपलब्ध नहीं रहता लोग गवाई वैद्य को बुलाते हैं वह सदैव उपस्थित रहता है ठाकुर ने मुस्कुराते हुए दिया उत्तर ठीक है ठीक है वह हर समय उपलब्ध है श्री रामकृष्ण जानते थे कि मां शारदा एक दिन आध्यात्मिक गुरु का भार ग्रहण करेंगी इस कारण उन्होंने मां को संसार की अनित्यता की शिक्षा दी तथा दुखों और संकटों के प्रति सचेत किया उन्होंने क्षणभंगुर संसारी वस्तुओं के प्रति वैराग्य भाव तथा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति को विकसित करने की शिक्षा दी जो एकमात्र सत्य और शाश्वत है लक्ष्मी ने बाद में इस घटना का वर्णन किया जो उन्होंने कामार पुकुर में देखी थी एक दिन ठाकुर ने शारदा बुआ से कहा सियार और कुत्तों की तरह बच्चों की फौज पैदा करने से क्या होगा तुमने अपने भाई बहनों का लालन पालन बड़े प्रेम से किया है तुमने देखा था और तुम स्वयं भी बहुत दुखी हुई थी इस संसार में जीवन कितना कष्टमय है फिर यह बखेड़ा क्यों इस झंझट झट बिना अभी तुम देवी तुल्य हो और सदा देवी रहोगी एक दिन प्रातः ठाकुर धातुन कर रहे थे बुआ मिट्टी और गाय के गोबर को पानी में मिलाकर घर को लीप रही थी ठाकुर विनोद विनोदपूर्वक बुआ को लक्ष्य करके कहने लगे अपने लड़के के अन्नप्राशन में गहने पहनकर तुम नाश्ती गाती रहोगी लेकिन लड़के की मृत्यु पर रोते हुए जमीन पर गिरे हुई ठाकुर बार बार लड़के के मरने की बात कह रहे थे इसे सुनकर शारदा बुआ ने धीरे से कहा क्या सबके सब मर जाएंगे ठाकुर ने अनुभव किया कि बुआ के भीतर शायद सभी स्त्रियों के समान मातृत्व की स्वाभाविक लालसा है ठाकुर तत्काल जोरों से अन्य महिलाओं से कहने लगे देखो मैंने विषैले सांप की पूछ पर पैर रख दिया हे भगवान मैं सोचता था सीधी साधी स्त्री है दुनियादारी नहीं जानती है लेकिन देखो उसके भीतर सब कुछ है तुम लोगों ने सुना उसने क्या कहा क्यों सबके सब मर जाएंगे बुआ तुरंत ही वहाँ से निकल गई एक बार निकट के किसी ग्राम में धार्मिक नाटक का मंचन हो रहा था मां शारदा और परिवार की अन्य महिलाएं वहाँ जाना चाहती थीं लेकिन ठाकुर ने वहाँ जाने की अनुमति प्रदान नहीं की स्त्रियों के मन को कष्ट हुआ ठाकुर ने उन लोगों को सांत्वना देते हुए कहा कि वे स्वयं उसे देख सारा नाटक अभिनय करके उन्हें दिखाएंगे उस नाटक को देखकर वे घर आए और अपने नाट्य कुशलता के द्वारा सविस्तार उस नाटक का पूरा पुनः अभिनय किया उनका कंठ मधुर था स्मरण शक्ति अद्भुत थी और उनकी अभिनय क्षमता आश्चर्यजनक थी महिलाएं नाटक न ना देख पाने का सारा दुख भूल गई और ठाकुर के अभिनय का खूब आनंद उठाया लोग प्रायः सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति बहुधा शुष्क और गंभीर होते हैं लेकिन मां शारदा ने अपने पति को सदैव मुक्त उदार आनंदित और प्रफुल्लित देखा था मां बाद में कहती थी मैंने उनको कभी भी दुखी या उदास नहीं देखा वे अपने व्यक्तित्व से सदैव आनंद बिखेरते रहते थे चाहे वे समाधि में लीन हो अथवा वृद्ध या बालक के संग में हो। मैंने उनको कभी भी उदास नहीं देखा उन्होंने पवित्र प्रेम से अपनी युवा पत्नी के हृदय को वसीभूत कर लिया उसके पश्चात उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से पत्नी के हृदय को भर दिया मां शारदा बाद में कहती थी कि ठाकुर ने किस प्रकार उनके हृदय को परमानंद से भर दिया उस समय मैं सदा अनुभव करती थी कि आनंद से लबालभ लब भरा हुआ घट मेरे हृदय में स्थापित है उस दिव्य आनंद को वर्णन करना असंभव है संध्या में ठाकुर बहुधा मां शारदा और उनकी सखियों से घंटों आध्यात्मिक चर्चा करते और अपने आंतरिक अनुभवों के बारे में बताते ठाकुर कहानियों और चुटकुलों से उन लोगों का मनोरंजन भी करते दिन भर के गृह कार्य से थक जाने के कारण किशोर वह की मां शारदा जमीन में ही सो जाती थी उनकी सहेलियां यह कहते हुए कि तुम सो गई हो उन्हें उठाने का प्रयत्न करती तुम ऐसे अनमोल उपदेशों से वंचित हो रही हो इस पर श्री रामकृष्ण कहते नहीं उसे मत उठाओ मैं जो कह रहा हूँ यदि वह इन सब को सुनेगी तो इस धरती पर वह ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी वह अपने पंख फैलाएगी और उड़ जाएगी बाद में मां शारदा अपने कामार पुकुर के दिनों को स्मरण करती थी अपने विवाह के पश्चात मैं अधिकतम जयराम बाटी में रहती थी ठाकुर जब दक्षिणेश्वर से कामाल पुकर आते थे मेरी सास किसी को भोजन किसी को भेजकर मुझे बुला लेती थी तब मैं छोटी लड़की थी वे लोग जो कहते मैं वह करती थी उन लोगों ने मुझे अपनी सास और पति की सेवा करना सिखाया मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी संध्या में गांव के कई पुरुष और महिलाएं ठाकुर की बातें और भजन सुनने के लिए आते थे वे ईश्वर चर्चा करते कई सेवक कहानियां सुनते सुनाते और कई बार उनके मनोरंजन के लिए भजन गाते थे मैं एक कोने में बैठकर वह सब सुनती और सो जाती यदि कोई मुझे उठाने का प्रयत्न करता तो ठाकुर कहते उसे मत उठाओ उसे सोने दो माँ शारदा का अपने ससुराल के सदस्यों के प्रति अत्यधिक प्रेम और आदर का भाव था क्योंकि वे सही अर्थों में धार्मिक थे यद्यपि अपने ससुर थ्री शुदीराम या जेठ श्री रामकृष्ण श्री रामकुमार और उनकी पत्नी सर्वजया से उनकी भेंट कभी नहीं हुई थी पर माँ उन लोगों की बहुत प्रशंसा करती थी मेरे ससुर बड़े तेजस्वी और निष्ठावान ब्राह्मण थे वे कभी भी किसी से दान स्वीकार नहीं करते थे उनके अनुपस्थिति में घर में ला कर दी जाने वाली वस्तुओं को स्वीकार करने पर भी उनकी मनाही थी पर मेरी सास को यदि कोई छिपा कर को दे देता तो वे उसे पकाकर घर के इष्ट देवता रघुबीर को भोग लगाती और सबको प्रसाद के रूप में बांट देती ऐसी बात का पता चलने पर मेरे ससुर क्रोधित हो जाते थे उनमें बहुत भक्ति भाव था शीतला माता उनके साथ साथ घूमती थी ब्राह्म मुहूर्त में उठकर फूल तोड़ने जाना उनका नृत्य का काम था एक दिन वे गांव के ज़मींदार लाहा के बगीचे में फूल चुनने गए थे तभी नौ या दस वर्ष के एक कन्या शीतला महता आई और उनसे कहने लगी बाबा इधर आओ इस डाल में बहुत सुंदर फूल लगे हैं मैं इस डाल को झुका देती हूँ इससे आप ये फूल तोड़ सकेंगे उन्होंने पूछा बेटी तुम कौन हो जो इस समय यहाँ आई हो कन्या ने उत्तर दिया मैं इसी हलदार परिवार से हूँ वे एक आध्यात्मिक पुरुष थे तभी तो भगवान ने उनके घर जन्म लिया भगवान अपने निवास वैकुंठ से भक्त जहां उन्हें बुलाते हैं वहां आ जाते हैं कोजागरी पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा की रात में लक्ष्मी जी धन संपदा की देवी वैकुंठ से सीधे धरती पर आती है जिन लोगों पर माता कृपा करना चाहती है वे उन लोगों के पास जाती है और उनकी पूजा स्वीकार करती है कामारपुकुर में मेरी सास ने माँ लक्ष्मी जी को एक गौरवर्ण की चौदह पंद्रह वर्षीय कन्या के रूप में देखा था जिनके कानों में शंख के बने हुए कुंडल और हाथों में हीरे से जड़ी हुई चूड़ियाँ थीं घर के सामने बकुल वृक्ष के नीचे उन्होंने मेरी सास से बात की मेरी सास ने पूछा बेटी तुम कौन हो लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया माँ ऐसे ही आई हूँ मेरी सास ने पूछा कन्या तुमने मेरे पुत्र रामकुमार को देखा है वह पूजा करने गया है बहुत देर हो गई और वह अभी तक नहीं आया है लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया हाँ वे रास्ते में हैं उपहार के साथ लौट रहे हैं मैं उस घर से आपके घर मिलने आई हूँ मेरी सास ने कहा बेटी अभी घर में कोई नहीं है कृपया करके अभी मताओ अपरिचित जान मेरी सास ने बारम अनुरोध कर उन्हें आने से मना कर दिया मां लक्ष्मी ने फिर कहा मेरी कृपा दृष्टि आपके परिवार पर रहेगी तत्पश्चात लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई उनके आर्थिक स्थिति में कभी ज़्यादा सुधार नहीं हुआ वे किसी प्रकार मोटे अन्न व मोटे वस्त्रों से अपना जीवन निर्वाह करते रहे मेरी सास ने देवी लक्ष्मी को लाहा के अन्न भंडार की ओर से आते देखा था मेरे जेठ ने वापस आने के पश्चात अपनी माता से इस घटना के बारे में सुनकर कहा मां क्या आपने पहचाना नहीं साथ साथ लक्ष्मी जी स्वयं आई थी आज कोजागिरी पूर्णिमा है लक्ष्मी पूजा का दिन राम कुमार घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते थे और ज्योतिष गणना के द्वारा उन्होंने इस घटना की पुष्टि की समय का चक्र सदैव परिवर्तित होता रहता है प्रत्येक सहयोग का अंत व्योग में होता है कांवार में सात महीने व्यतीत करने के पश्चात श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर चले गए और मां शारदा जयराम बाटी लौट गई स्वामी शारदा नंद जी ने ठाकुर के साथ रहने के पश्चात मां शारदा के जीवन में आए परिवर्तन के संबंध में लिखा सात महीनों के पश्चात श्री कृष्ण देव जब कांवरपुकुर से कलकत्ता लौटे तब मां शार अन, अनंत आनंद संपदा की अधिकारिणी हो चुकी थी उस अनुभव के साथ वे जयराम बाटी वापस आई हम यह भली भांति अनुभव कर सकते हैं कि उस उल्लास की उपलब्धि से उनके व्यवहार बोलचाल आचरण और कार्यशैली में विशेष परिवर्तन हुआ था किंतु साधारण मनुष्यों के लिए वह दृष्टिगोचर हुआ या नहीं कहा नहीं जा सकता अब माँ शारदा चप्पल नहीं शांत प्रकृति की हो गई प्रगल्भ न होकर वह चिंतनशील बन गई उनके दृष्टि स्वार्थ में निबत्त न होकर निस्वार्थ प्रेम की भूमि पर आरूढ़ हो गई माँ के अनुभव ने उनके हृदय से सब प्रकार के सांसारिक अभावों को दूर कर दिया था वह साधारण लोगों के दुख कष्टों के प्रति असीम सहानुभूति सम्पन्न हो क्रमशः करुणा की साक्षात प्रतिमा के रूप में परिणित हुई थी मानसिक उल्लास के प्रभाव से उन्हें अपने समस्त शारीरिक कष्ट भी उस समय कष्ट जैसे प्रतीत नहीं होते थे तथा तो आत्मी वर्ग के प्रति किए गए स्नेह यत्न का प्रतिदान न मिलने पर भी उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता था उस प्रकार माँ शारदा समस्त विषयों में थोड़े में ही संतुष्ट होकर जयराम भाटी में समय व्यतीत करने लगी माँ का शरीर जयराम भाटी में था पर उनका मन श्री राम कृष्ण देव का पदानुसरण कर तभी से दक्षिणेश्वर में रहने लगा और श्री राम कृष्ण देव को देखने तथा उनके समीप रहने के लिए बीच बीच में प्रबल उत्कंठा होने पर भी मां अत्यंत यत्नपूर्वक उसे रोककर कर धारण करती रहती थी मां अपने मन में यह स्त्रोचा करती थी कि जिन्होंने प्रथम दर्शन के अवसर पर कृपापूर्वक उनसे इतना स्नेह किया है वे कभी उन्हें भूल नहीं सकते समय आने पर अवश्य ही वे उन्हें अपने पास बुला लेंगे इस प्रकार उनके दिन बीतने लगे तथा पूर्ण विश्वास के साथ उस शुभ दिन की वे प्रतीक्षा करने लगे मिलन और बिछ्छोह मानव जीवन के दो पक्ष हैं प्रबल उत्कंठा और लंबे समय के बिछोह के पश्चात मिलन का आनंद हजार गुना हो जाता है मानसिक मिलन भौतिक मिलन की अपेक्षा उच्चतर है लेकिन आध्यात्मिक मिलन मानसिक मिलन की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है जब हम अवतारी पुरुषों की जीवनी को पढ़ते हैं हम पाते हैं कि उनके जीवन के कुछ कालखंड में वे अपनी सहधर्मिणी से विलग हो जाते हैं राम का सीता से वियोग हुआ कृष्ण का राधा से, बुद्ध का यशोधरा से और चैतन्य का विष्णुप्रिया से क्या इसका कोई तात्पर्य है हम नहीं जानते शायद उनके आध्यात्मिक लीलामानव को पारिवारिक संबंधों से विलग होकर आसक्ति को दूर करना करने का संदेश देती है श्रीरामकृष्ण अपने 26 वर्षों के वैवाहिक जीवन में कमालपूकुर जयराम बाटी दक्षिणेश्वर रामपूकुर और काशीपुर को मिलाकर कुछ लगभग 10 वर्षों तक मां शारदा के साथ रहे थे